के आधार पर जो कहा गया जो वंशस्वेव प्रतिपाद्य मान वो वंशजों में ही प्राप्त होता है ऐसा क्यों कहा क्योंकि अहम प्रत्यय विषयत्व आत्मा का माना गया है सभी वाज हम अहम प्रत्यय का विषय ही आत्मा है ऐसी स्थिति में अहम प्रत्यय के द्वारा ज्ञात हो रहा है तो उपनिषदों में भी ज्ञान होता है क्यों कहा विषय में पूर्वक हुआ तो उसके उत्तर में कहा यद्यपि तो अहम प्रत्यय विशेष्व आत्मा का है तो भी उस आत्मा को सर्वव्यापी रूप से साक्षी रूप से सर्वभोधस्थ रूप से सभी के अंदरात्म रूप से एक रूप से समरूप से कोई नहीं जानता कोई वादियों ने ऐसा स्वीकार किया और ये लोग में भी प्रसिद्ध नहीं तो जो अप्रत्यय का विषय है वो लोग में प्रसिद्ध है उसको उपनिषद नहीं कहता उपनिषद उसका अनुवाद करके उसमें जो अध्यास हुआ उस अध्यास को निराकरण करते हुए तो सर्वबोधस्थ साक्षी सम एक को नित्य नित्य चैतन्य नित्य मुक्तम नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव आत्मा उद्ध ये उपनिषद के अलावा और कहीं प्राप्त नहीं होता है इसलिए उपनिषद में कहा और उपनिषद में भी ये वादन आया है कि तम तो औपनिषद पुरुष पृछा उपनिषद के द्वारा ही जाना जाता है जो पुरुष उस पुरुष के बारे में ने पूछा, हूँ ये आज्ञा ने दाखिले को पूछा तो इसका मतलब वो उपनिषदों में ही जान जाता है जो उपनिषद को नहीं जानते वो नहीं जान पाए ये अर्थ होता है इसलिए उपनिषदों में ये वो पुरुष है का? कि ये तो विशेषण के द्वारा जिस पुरुष को कहा गया वो भाषाकार के अभिप्राय से वो विधिशास्त्र आदि में प्राप्त नहीं है ये भी इसके साथ कहना चाहते हैं टीका जरूर तो टीका में ये इन शब्दों का अर्थ कर रहे हैं कि आत्मा होने से आत्मत्वे तो सर्वेशा न हेय न उपाधे यहा आत्मा होने के कारण ही वो हेय भी नहीं है उपाधे भी नहीं वो आत्मा सर्वस्व आत्मत्व सभी के आत्मा है वो किसी का हेय नहीं होगा उबादे नहीं होगा क्योंकि तो आत्मा को कभी कोई छोड़ नहीं सकता है ले नहीं सकता है इसी में टीका है आत्मा सर्विशेषित्व नानन्य शेष रहा आत्मा तो सभी का शेषी आत्मा शेष नहीं है, किसी का अंग है ऐसा नहीं है आत्मा सभी का अंग है क्योंकि तो आत्मा के लिए ही सब कुछ हो रहा है तो इसलिए आत्मा सबका शेषी है जिसकी कामना से जिस मुक्त फल की कामना से कर्मादि होते हैं उस मुक्त फल का विचार जहाँ ही गया है उसको शेष ही कर्म देते यहाँ भी आत्मार्थ सभी कुछ होता है आत्मनस्थ काम आये सर्व प्रियम भवती आत्मा के लिए ही सब कुछ होता है नहीं ही बत्ती हो काम आय पति प्रयोग कामा पदि न पुत्र कामाय पुत्रो प्रियोग आत्मनस्थ कामाय पुत्रो प्रिय नित्त कामाय चित्त प्रियवती आत्मनस्तु काम आय चित्तम भवति, न देवाना कामाय इत्यादि करके सभी को गिनाया तो सब में आत्मनस्थ कामाय सर्व प्रिये कहा है और दूसरी बात यह है जिसमें सबसे अधिक आनंद प्राप्त होता है वो ही सामान्य रूप से प्रिय होता है ये आनंद मीमांसा में भी इसके विषय में ही कहा गया है वो जो इहलोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक दिखाया श्रोत्रियता का मस्य ऐसे करके उस आत्मा के बारे में कहा और इन सभी से भी प्रिय होता है हां वित्तात प्रेय पुत्राद प्रेय प्रेय अन्यस्मा सर्वस्मा ये कहा वित्त से भी पुत्र से भी अन्य सभी से वो प्रिय होता है जो अत्यंत प्रयोग होगा वही सबका भेय होगा यही पुरुषार्थ होता है इसलिए इस दृष्टि से भी आत्मा ही सबका शेषी बन सकता है और कोई आप शेषी नहीं बन सकता है ये विधिकाण्ड में जैसा कहा उसी प्रकार समझाए विधिकाण्ड अज्ञातत्वक्तम समुच्छेद च शब्द जो च शब्द का उच्चारण किया है वो आत्मत्वादेव च में वो विधिकाण्ड में अज्ञातत्व तो भी कहने के लिए इस आत्मा के बारे में विधिकाण्ड में कोई चर्चा नहीं है किंच हेय उपाधेय विषय विधि निषेध हो न आत्मा ने विपरीत है ज्यादा विषा वो विधि और निषेध दोनों हेय और उपाधेय के लिए होता है हेय के लिए निषेध है उपाधेय के लिए विधि है किसका ग्रहण करने चाहिए वो विधि करता है और किसका निषेध करना चाहिए भी विधि है इसलिए ये आत्मा में दोनों नहीं हो सकता ये कहा न हेय ना भी उपाधेय पंक्ति में कहा हेय भी नहीं है उपाधेय भी नहीं सभी संसारिणो नाचितया हेयत्व तो आशंक्य उत्तम hmm. और सभी संसारिणो नाचित जो संसारी होगा वो नाशवान होता है जो संसार में है कार्य रूप से स्थित है संसारी जीवात्मा आदि जो रूप में है वो नाशवान होगा जो भी संसारी होगा नाशवान होगा और वो परमात्मा वो आत्मा जो भी है वो भी तो अभी संसारी बना हुआ है पूर्व की दृष्टि से अभी स्टी के अंतर्गत तो संसारी बना हुआ है तो वो भी हे होगा इसी आशंका उत्तर वो भी हे होगा ऐसी आशंका करने पर उसके उत्तर में कहा सर्व सर्वम ही विनश्यत का विकार जादम पुरुषांत विनश्यति आप संसार में जितने पदार्थों को मानते हो वे सारे पदार्थ पुरुषांग नष्ट होते हैं कि पुरुष तक ही नष्ट होते हैं पुरुष नष्ट नहीं होता है जादस्य ही ध्रुवो मृत्यु जो जन्म लिया है उसका नाश अवश्य भावी है किंतु तो जो अजो भी जो है अव्यत्मा है वो नित्य है उसको जो है जन्म नहीं है तो इसका फिर नाश भी नहीं हो सकता इसलिए जो विकारी है जिसको आप विकारी समझते हैं उसका नाश अनिवार्य अवश्य भावी है अन्य का नहीं इसके लिए श्रुद्धि भी है कि पुरुषांतम विनश्यति पुरुष तक ही विनाश होता है पुरुष का नहीं होता निरवधिक नाश असिद्धेरित्यर्थ ना, निरवधिक नाश सिद्ध नहीं होता निरवधिक नाश असिद्धेर नाश की कोई अवधि है नाश निरावधि है ऐसा नहीं है कहीं कहीं नाश होता है कहीं नहीं होता है ससीम नाश है असीम नहीं है। नाशो ना तो है। नाश नहीं संसार से व न पुरुषस्य से वक्त विकार जादम इतम विकार जादम शब्द क्यों कहा? क्योंकि संसार का ही नाश होता है संसार में विकार होता है तो विकार का ही नाश है पुरुषस्य ना पुरुष का नाश नहीं है पुरुष जो विकार जात विकार से भिन्न है उसका नाश नहीं घटादे मृदादो नाचा कथम पुरुषावधि सर्वस्व नाश्रा हां ये भी देखा गया है जो घटादि पदार्थ होते हैं मृतिका से बने हुए घटादि पदार्थ उसको जब नाश किया जाता है तो मृदादि में नाश होता है घड़ का नाश मृति में होता है घड़ का नाच कोई पुरुष में होता है चेतन में होता है ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता घड़ जब नष्ट होगा तो कहां नष्ट होता है वो मृतिका में नष्ट होता है तो आपने कैसे कहा पुरुष में ही सब नष्ट होता है ये कहां से लाए पुरुष तो है ही नहीं वहां तो घड़ादेह घड़ादि का जो नाश है मृदाधु नाश मृदादि में उसका नाश देखा गया कथम पुरुषावधि सर्वस्व नाश है पुरुष पर्यत सबका नाश होगा ये आपने कैसे कहा उसके उत्तर में कहा तत्र पुरुष ये पुरुषो विनाश हेतु अभावा अभाविनाश पुरुष जो है विनाश हेतु का अभाव होने से विनाश का कोई हेतु नहीं है पुरुष विनाश हेतु जहाँ है उसका नाश होता है ये जो विनाश हेतु क्या है कि उसमें विकार होना चाहिए और नाम रूप आकारवान होना चाहिए और सावय होना चाहिए ये सब विनाश का कारण है विकारी होना चाहिए सावय होना चाहिए और उसका जो है कार्य रूपत्व भी होना चाहिए नाम रूप भी होना चाहिए ये सब हो। तो होगा विकारी होगा विकारी होने पर ये सब आ जाता है तो उसका नाश होगा तो कहां तक होता है वो उसका पुरुष तक होगा पुरुष में ये सब नहीं है इसलिए पुरुष का नाश होगा जैसे मृतिका में घड़ का नाश होता है किंतु मृतिका का नाश नहीं होता कारण क्या है कि मृतिका में घड़ जैसे अवयव आदि नहीं है मृतिका घड़ के तुलना में निरवयव है इसलिए उसका अवयव विघटन नहीं होगा मृतिका का अवयव अन्य प्रकार से है उसका नाश अन्य प्रकार से किंतु घड़ का जैसा नाच होता वैसा मृत्व होता तो ये सापेक्ष रहता है तो निरवय हो तो उसका नाश नहीं कर सकता आकार्य हो तो उसका नाश नहीं कर सकता अविकारी हो तो उसका नाश नहीं कर सकता नाम रूप रहित हो तो उसका नाश नहीं कर सकता गुणा आदि नहीं है तो भी उसका नाश और विकार दोनों नहीं हो सकता बहुत सारे कारण हैं जिससे कि आत्मा को अविनाशी मानना चाहिए सत्ुष इत्यादि कल्पित से नित्य अधिष्ठानत्वेन नि सत्विष्ठान विश्वदयु कल अठान जो होता है वो अधिष्ठान नहीं होता क्योंकि यहाँ विनाश हेतुअभा तो अविनाशी का विक्रिया हेतुभाडस्थ तो नि इसके लिए कह रहे हैं कि ये जो अधिष्ठान होता है जिस, जिस आधार पर कोई क्रिया होती है उस उसको अधिष्ठान करते जैसे मृत्ति को अधिष्ठित करके घट प्रकट होता है और रज आदि अधिष्ठान को मान करके सर्प दिखाई पड़ते हैं तो अग्नि को आश्रय करके धुआं आदि होता है इसी प्रकार अधिष्ठान होते हैं यहाँ कल्पित अनधिष्ठित अधिष्ठान अनिष्ठान कल्पित जो वस्तु होती है वो अधिष्ठान नहीं होता जैसे रज्जु सत्य है और आप कल्पित सर्प में रज्जु का अधिष्ठान तो नहीं मान सकते अथवा कल्पित रज्जु में सर्प का अधिष्ठान नहीं होता इसलिए कल्पित जो वस्तु होते है वो अनधिष्ठान होते है वस्तु अपने कार्य तो करेगी किन्तु उसमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि कार्य जिससे प्रकट होना है वो सत्य से प्रकट होगा क्योंकि असत्य से तो कोई कार्य प्रकट नहीं होता है तो कार्य यदि भी दिखाई पड़ता है तो भी वो अनधिष्ठित नहीं होगा अधिष्ठित होगा तो सत्य अधिष्ठान को कम से कम सत्य होना चाहिए उसके बिना नहीं होगा तो यहां सबका अधिष्ठान पुरुष है इसलिए उसका सत्स्वभाव नित्य सत्स्वभाव है वो नित्य सद से ही रहता यानी सत्य रूप से ही वो रहेगा उसको पुरुष को कभी असत्य सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि पुरुष अन्य किसी में अधिष्ठित नहीं है वो पुरुष में सब अधिष्ठित है तो जो जो अधिष्ठित है वो सभी असत्य होंगे किंतु पुरुष स्वयं सत्य रहेगा ये नित्य सद स्वभाव नित्य सद स्वभाव है सदैव इस उसका स्वभाव है सत्य ही उसका स्वभाव सत्य यानी अस्तित्व केवल उसका पहचान अपने स्वरूप में ध्यान करने से अस्तित्व रूप से मालूम होता है पहले आपने अस्तित्व को ठीक पहचानना चाहिए अपना अस्तित्व क्या है कि शरीर को लेके है, मन को लेकर के है, किसको लेके अस्तित्व है यदि इसका पहचान आ जाएगा तो आपको हर एक वस्तु का अस्तित्व का ज्ञान होगा जब तक उसका पहचान नहीं होगा तो अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो पाएगा तो ये हमारा अस्तित्व ज्ञान है हमारा अस्तित्व किसको लेके है ये जानना चाहिए तो नित्य सत् स्वभाव का ये क्यों कहा क्योंकि वो अधिष्ठान रूप से कल्पित नहीं है मानने के लिए जो सद होता है वो कल्पित नहीं होता असद कृत्यमान असत जो होगा वो कल्पित होता और जो अनुभूयमान जो होगा वो सद होगा अभी रसी को अनुभव करते हुए ही आप सबको देख सकते रसी का अनुभव बिल्कुल नहीं है समझ लो कि आप रसी को जानी नहीं रहे हैं तब तो सर्प को वहाँ देख नहीं सकता तो सदरूप से वहाँ रसी है कैसे यह सर्प में जो यह है वो इदम कया बोलते हैं। यह रूप से वो रसी वहाँ पड़ी है वो रसी को आप देख रहे हैं किन्तु बुद्धि में कुछ ज्ञान और हो आतस्मिन बुद्धि हो। इसलिए वहाँ अलग तो दिखाई पड़ रहा है तो है वो उस तो उसके आधार पर ही कार्य हो रहा है वो आधार पर आधार को यदि नहीं जान पाए तो फिर उसमें कल्पना भी नहीं हो सकती इसलिए कहा कि तद अधिष्ठानत्व विश्व उदय व्यय हेतु विश्व का उदय उसको अधिष्ठित होकर के होता है को अधिष्ठित करके विश्व का उदय होता और उसका लय भी सत को अधिष्ठित करके होता है सर्प का उदय सर्प का लय दोनों सत को अधिष्ठित है और सर्प जो भय उत्पन्न कर रहा है वो भी सदस्य अधिष्ठित होकर ही कर रहा है इस प्रकार से वो अधिष्ठान सत्य होगा ये मानना चाहिए तो ये व्याप्ति मिलेगी यहाँ अकल्पित रहेगा जहां जहां अधिष्ठानत्व है वहां वहां अकल्पित्व रहेगा कल्पना के बिना ही अधिष्ठान को मान सकता है पुरुष से परिणाम परिणाम उदय व्यभ्याम खाना से आदमित आशंका हाँ पहले नित्यत्व के विषय में दो बातें सही थी एक परिणाम नित्य है एक गूणस्थ नि है परिणाम नित्य क्या है वो संतनी विकार आदि उत्पन्न होते हुए भी मूल रूप से एक ही माना जाएगा वो परिणाम नृत्य होता विकार है विकार होता है एक रूप में रहेगा जैसे प्रकृति आदि है विकार धोता हुआ भी एक रूप में रहता है इसको कहते हैं परिणाम निश्चित परिणामी है तो भी निश्चय है और कूडस्थ निश्चय में क्या है कूडस्थ निश्चय क्या है हाँ इसमें किसी प्रकार का परिणाम नहीं रहता है आदि, अंध्य मध्य तीनों अवस्था में एक ही रूप में जो रहेगा और नित्य भी रहेगा अपराग अभाव प्रध् अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा ऐसा ही रहेगा किंतु एक ही रूप में रहेगा ये कूड़क निश्चय होगा तो ये कहते हैं कि आपके जो पुरुष है ये परिणाम नित्यत्व ये परिणाम नित्य है क्योंकि परिणाम उदय व्यभ्याम हान आदानी और तो परिणाम नित्य होने से परिणाम का प्रगट होना और परिणाम का अभाव हो जाए ये दोनों से हान और आदान दोनों होगा यानी जब परिणाम में वो आएगा कभी वो रहेगा कभी नहीं रहेगा ये दोनों भाव सकता है क्या आदान की ये दोनों भाव सकता है ऐसी आशंका करने पर कहा कि विक्रिया हेत्व तो अभाव आज पूर्ण ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो उसका स्वभाव है विक्रिया वहां कोई है नहीं विक्रिया का कोई कारण नहीं इसीलिए वो गुडस्थ नित्य परिणाम नित्य नहीं है आत्मनिस्व तो सवयत्वादि सद्दु ये विक्रिया हेतु स्वभाव मैंने विक्रिया क्या है विक्रिया का घेतु अभी हमने बताया सवयवत्वादि उसका कारण होता है सावयव हो नाम रूप हो विकारी हो इत्यादि हो तो वो तो विक्रिया का कारण बनेगा सावयव नहीं है विक्रिया का कारण नहीं बनता है आदि त्यागे न शुद्धत्वादे राधेयत्व संगीत फिर भी उसमें अशुद्धत्व आदि तो आ सकता है विक्रिया नहीं होने पर भी अशुद्धत्वादि धर्म आत्मा में आ सकता है तो बाद में शुद्धत्वादि का आदान करना पड़ेगा ऐसे विकारि तो उसमें ऐसे परिणाम उसमें हो जाएगा ऐसी पर कहते हैं कि नित्य अतएव नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त स्वभाव इसीलिए ही विकारी नहीं होने के कारण ही आत्मा निशुद्ध बुद्धमुक्त स्वभाव है आत्मनिस्व धर्मतच्च अन्यम अत शब्दार्थ आता शब्द का अर्थ है आता मैंने हेदू में दिया इसलिए इसलिए मैंने किस लिए कि आत्मा में स्वतः धर्मतः दोनों तरह से कि कभी कभी स्वतः कोई गुण दुर्गुण आदि हो सकता है और कभी कभी धर्मतः होता है धर्म तो कुछ काल के लिए आया ऐसा होगा कुछ समय के लिए आया दोनों तरह से नहीं है स्वतः धर्मतः तो धर्मतः जब आता है ये गुण स्वनिष्ठ तो गुणों के वजह से कुछ परिणाम होता है ऐसे होता है जैसे भडादि में गंधवत्व आदि जो होगा उसका धर्म है किसी के द्वारा परिणाम होगा तो ऐसा भी नहीं है अन्य तो धात्व अदसात्मा इस प्रकार का अनन्या धात्व धर्म से भी कोई अन्य नहीं होगा और स्वतः तो अनन्य होता ही जैसे उष्णता है उष्णता अग्नि का धर्म भी मानते हैं वो स्वरूप में रहेगा सर्वत्र रहेगा और जब धर्म प्रकट होगा तो कोई ईंधन आदि के माध्यम से प्रकट होगा तब उसमें उसका धर्म का ज्ञान होता है ये आदमी उष्ट है इसे मालूम पड़ता है इसी प्रकार भी कोई विकार आत्मा में नहीं मानना चाहते वो अन्यथात्व किसी प्रकार अन्यथात्व को प्राप्त नहीं करता ये शब्द अर्थ हो गया अह पुरुष अवधिर्नाच सर्वस्थ इतम पुरुष पर्यंत ही नाच होता है पुरुष ही अवधि है जिस नाच का उस नाच को पुरुषावधि नाच कर तो ऐसे नाच ही सबका होता है पुरुष का नाच हो नहीं होता अवधि में है मर्यादा में है तस्था तस्मा पुरुषा न परंकिचित साठा इसीलिए पुरुष से अन्य कुछ भी नहीं होता पुरुष से अन्य के इंजन नहीं है और पुरुष आगे कुछ और काठना नहीं जिसमें आगे जाके प्राप्त कर सके इसलिए पुरुष ही परम है उससे आगे नहीं कल्पित से अधिष्ठानमिति अधिष्ठान उक्त युक्ति परामर्शी तत्शब्द तस्माद का है तस्माद मन क्या उसमें सत्शब्द है उसमें कहते हैं कल्पित से अधिष्ठान जो जो कल्पित होता है उसका अधिष्ठान अकल्पित होता ये अभी कहा ये व्यक्ति कल्पित का हमेशा अकल्पित ही अधिष्ठान होगा ये जो कहा गया युक्ति है उसको परामर्श करते हुए कहते हैं, कल्पित का अधिष्ठान अकल्पित होने से पुरुष अकल्पित है इसलिए पुरुष से पर कुछ भी नहीं होता कल्पित को जब आप खोजते जाएंगे तो अकल्पित में जाकर के वो रुक जाता है अकल्पित के आगे फिर खोज नहीं सकते अभी रज्जू में दिखने वाले पर्क को आप ढूंढते जाएंगे तो रज्जू में जाकर के पर्यावरित होगा रज्जू को आगे में खोजने से आवश्यकता है तो जैसा घर को आप खोजते जाएंगे घर क्या है कैसा है कैसा बना है ये सब देखते जाएंगे तो मृतिका के कर्ण में आकर के रुक जाता है मृतिका के कर्ण के आगे उसका कोई अस्त्र नहीं है गढ़ वहीं से आता है और वहीं स्थित है तो घर में ऊपर नीचे अंदर बाहर आजू बाजू कहीं भी देखो वो मृत्यु ही मिलेगा मृतिका भी इधर नहीं मिलता है ये कल्पित का अधिष्ठान और कारण जैसी स्थिति में है उसको अकल्पित मानते हैं इसलिए तत्शब्द को कहा गया अभी जितने भी कार्य विकार जात ये सृजन हुआ है इसका वहां विचार किया कठोर परिषद में आदि से लेके वो सारे विकार जात है विकार जाए पुरुष में आकर के समाप्त हो यथा इंद्रिया नैवम नवम पुरुषाद अस्थित किम वहां इंद्रिया से लेकर के गिनाया है इंद्रिय से पर में विषय है इत्यादि करके गिनायेंगे तो वहां जो गिनाए हैं उन उनके क्रम में पर पर दिखाया इंद्रिया इंद्रिय से पर है इंद्रिया ने पर इंद्रिय परम है ऐसे ऐसे करते करते गए और उसके बाद में पुरुष में जाके कहा पुरुषाज न परम किसका पुरुष से और कोई पर नहीं है तो वहां परत्व की परम काष्ठा पहुंच जाती है तो पुरुषाख्या काष्ठा सूक्ष्म महत्वादे अवधि को पुरुष को ही क्यों माना क्योंकि वहां दो तत्व को लेकर विचार करते हैं दो दृष्टि से एक सूक्ष्मत्व दूसरा महत्व व्यापकत्व ये दोनों की दृष्टि से विचार करते हुए पर पर कहते गए तो इंद्रियाणि पराण इंद्रिया परम ऐसा ऐसा कहते गए और बाद में महत्त्व को लिया सबसे सूक्ष्म और परम है ऐसा लिया और फिर उसके बाद पुरुष है करके कहा पुरुष से पर आगे कुछ नहीं ऐसा कहा ये जो है दो तत्व को बता रहा है यानी सूक्ष्मत्व महत्व आदियुक्त जो धर्म सुष्म महत्वादि धर्मयुक्त जो होगा वही परमावधि होना चाहिए पराग्यति परम पुरुषार्थ इत वही परम गति है परम पुरुषार्थ निरिश्चय स्वतंत्रता विधि अशेष ते सुरुक्ता ये जो पुरुष है वो पराकाष्ठा है इसीलिए क्या निकलता है कि निरधिश्चय स्वतंत्र है वहां जाने पर संपूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी वो पुरुष के प्राप्ति से चेदन की प्राप्ति से संपूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी क्योंकि चेदन सबका आश्रय है जिसका जो सबका आश्रय हो तो वो परम स्वतंत्र ही होता है इसलिए विधि अशेष अत्य त्रुधि रुखता इसी कारण ये पुरुष विधि का विषय नहीं बनेगा क्योंकि विधि तो परम स्वतंत्र नहीं होता विधि तो आ, वो कामना आदि के विषय में अधिकारी आदि के अधीन होता है विधि का शेष कार्य भी होते हैं यहां ऐसा नहीं है इसलिए निरतिशय स्वतंत्रता रहे मान्तर अगम्यतया वेदांत एक वैद्य विधिमा आप कहते हैं कि जो औपनिषदम पुरुषम कहा था उपनिषदों में ही यह प्राप्त होता है इसके लिए एक और प्रमाण देखिए मानअर अन्य प्रमाण के द्वारा ये पुरुष तत्व प्राप्त नहीं जिस प्रकार से वेदांत में पुरुष तत्व का विचार हुआ उसी प्रकार अन्य कहीं भी इसका विचार नहीं हुआ इसलिए वेदांत एक वेद्य है वेदांत के द्वारा ही इसका ज्ञान होगा यदि पुरुष को कोई जानना चाहते हैं तो वेदांत को द्वारा जाना ऐसा यु तदुक्त सविशेष ब्रह्मण उत्तम ्रम्य उतम अषद ज्ञेय ठवाम पृछा हे शाकल्यज्ञवल्य प्रश्न ये जो कह तम तो औपनिषदा ये याज्ञवल्य का प्रश्न है शाकल्यऋषि के प्रति कल कह तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण है चाकल्य ब्राह्मण उसके अंतिम भाग में ये आया है बहुत सारे प्रश्न करते करते के उसमें वो पूछते गए पृथ्वी पृथ्वी आय धन हम और उसके बाद अग्नि को लिया तेज को लिया ऐसे ऐसे एक एक कर तो ले, लेते गए और उसका सबका आयदन क्या है पूछते पूछते वो पुरुष में पहुंच गया पुरुष में पहुंचने पर उत्तर तो याद नहीं बल्कि ने दिया ये पुरुष ही सबका आयोधन है ऐसा कहा आयधन बना उपक्रम में उत्तम अधिष्ठान वो सबका अधिष्ठान रूप से उसको कहा गया तम तो औपनिषदम पुरुष वो तब जो है उस पुरुष के बारे में आगे फिर वो चागल्य प्रश्न करने वाला था किंतु चागल्य उस पुरुष को जानता नहीं था उस रूप में इसके कारण तो वो नहीं जानने के कारण वो याज्ञवल्ज को समझ में आया तो उपनिषद भी रेव ज्ञेयम पुरुष अब इतना प्रश्न तुमने किया तो हम अभी तुमको ये पूछता हूँ चाकल्यो तो उपनिषद में ही जानने वाला पुरुष क्या है यहां तक तो प्रश्न किया तो और मैं आपको पूछता हूँ ऐसा प्रत्युत्तर में प्रश्न किया होगा चाकल्य यदि राज्य से प्रश्न चाकल्य तम तो औपनिषद पुरुषं पृछामी ऐसा करके उन्होंने पूछा और तम चेत न विवक्षसी यदि उसको मेरे लिए नहीं कहोगे तम चेर न विवक्ष्य मूर्धाते मूर्धा तुम्हारी गिर जाएगी तब क्या है फिर आगे कहा तम आगे। या आगे। तम न मेने वो तम न मेने चाकल्य उस पुरुष को चाकल्य नहीं जानता था नहीं बोल पाए तो तम न मेने चाकल्यु नहीं जानने से क्या हुआ वो फिर जो है उसका जो जा, जा, जा, जा, जा, मेने साकल्यूर्धा विपात उसका मूर्धा जो है गिर गया अस्थि घुर अन्य मनमान वो उनके अस्तियों को भी वो चोर लोग चुरा के ले गए वो उनके जो शिष्य लोग आए थे आश्रम में वो अस्थि को लेके अपने गुरु के अस्थियों को लेके जा रहे थे रास्ते में वो तो जंगल में बहुत सिर तो में रखकर के जा रहा दे करके तो चोरों ने सोचा ये राजा के वहां से आ रहे हैं तो ये कुछ तो माल दाल लेके आ रहे हैं तो सोच के फिर उसको तो भी अन्य मन माना अस्थिल ने अभी अवज अब अन्य मन माना ऐसी यदि उसको हो गई तो ये वहां की बात है तो वो तम यहाँ न मैंने चाकल यहाँ वो उस चाकल उसको नहीं जानता था तो नहीं बोल पाए नहीं बोलने तो ये सब घटना हो गई ये कहा था वहाँ इसी प्रकार यहां प्रश्न किया गया तो ये उपनिषद तो पुरुष को नहीं जानते हुए और किसी को जानने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं इसलिए इसमें एक दिखा रहा है वहां से आगल तो क्यों ऐसा पूछा इसमें बहुत आंतरिक अर्थ है एक तो वो अभिमान के द्वारा आपके पांडित्य के अभिमान के द्वारा और मैं सबके आगे हूँ इस प्रकार के जो अपना बड़पन दिखाने के लिए शाकली ने ये सब किया वो अभिमान के द्वारा वो जानने योग्य नहीं है और ये अच्छे के जानता है जिसके अंदर इस प्रकार का अभिमान है वो जरूर वो पुरुष को नहीं जानता है क्योंकि वो शेतक के दुखों पे ऐसे हुआ था अनुजान मानित आया वो भी उसको नहीं जानते हुए आया तभी तो उसके बाद उसका अहंगार छाती फैला के आया था ऐसा जो होता है ये इससे मालूम होता है कि ये वेदांत अध्ययन किया ही नहीं किया तो थोड़ा वो तो विनय तो होगा मर्यादा तो रहेगी तो वो भी नहीं दिखा इसी से ही उनको मालूम हो गया कि वो शागले नहीं जानता भाष्यकार ने भी एक जगह कहा नहीं अभिमान वर्षसदेना भी तृत्यर्थो ज्ञात शक्य थे सर्वे पंडितम मन ने कहा अभिमान के द्वारा सौ साल भी वो प्रयत्न करते रहे ये श्रुति का ये जो अर्थ है तात्पर्य इसको नहीं जान सकता अभिमान वर्ष सदेना भी श्रुत्य तो ज्ञान शक्य थे सर्वे पंडित मन इसी प्रकार बृहदारण्य में अन्यत्र जगह कहा है कि ये जो रहस्य है ये रहस्य को वही लोग जान सकते शांद दर्पिजास भी शां दर्प होगा जिज्ञासु होगा ऐसे व्यक्ति इसको जान सकता है कोई अनधिकारिक जितना भी प्रयत्न करे नहीं जान पाएगा वो शीर्षासन करते रहेगा कुछ हो गया वाला इससे उनको मालूम हो गया कि ये सागलिया नहीं जानता था अब इसलिए उन्होंने प्रश्न किया अब वो प्रश्न किया तो उसका नाश होना है क्योंकि उपनिषद पुरुष को नहीं जानते हुए कितना सारा उनके सामने ये करने की आवश्यकता नहीं थी वो उपनिषद को जानने वाले थे तो इसलिए वहां उसको उभर जाता है उभर जाने के उपलक्ष्य में उसका फिर गिरमा इत्यादि कहा गया औपनिषदत्व अन्य च आत्मनः सिद्धे पर निर्मूला इत्या इसलिए अंध में इसका निर्णय लेते हैं कि औपनिषदत्व अन्य शेषत्व उपनिषद जो है अन्य शेष नहीं है किसी के शेष नहीं है किसी का संबंध से आया हुआ नहीं ऐसा होने से आत्मन सिद्ध आत्मा इस रूप में है ऐसा सिद्ध होने पर परत्य प्रतिज्ञा निर्मूला जो पूर्व पक्ष प्रतिज्ञा की थी कि ये आ तो पुरुष नहीं है अहम प्रत्यय विषयत्वाद उपनिषद स्वयं विज्ञा दे कि अनुपन्नम का हाथ ये अनुपन्न है वो नहीं सकता है वो उपनिषद तो ही मालूम होता ऐसा नहीं हम तो आग बंद करके बैठ करके सब कुछ करेंगे ये को व्याकरण उपनिषद सब क्यों पढ़ेंगे इसको सब नहीं पढ़ना है और तपस्या करेंगे सोच करके जो वो करते हैं तो उपनिषद तो के बिना ही करना चाह रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा बोला कि वैसा नहीं होता है उनकी बाकी सब हो जाएगा आप अच्छे समस्या बन जाएंगे आपको सिद्धियां रिद्धियां वैभव आडम्बर अनिवार्य सब आ जाएगा किन्तु ब्रह्मज्ञा नहीं होगा वो छोड़ के बाकी सब आएगा तो समस्या करने में जो जो फल होता है वो आएगा उसके उसका तो हो जाएगा ये प्राप्त करने के लिए इन सब गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और उपनिषद से अलग करेंगी प्राप्ति नहीं होगा यही कहा आगे तथा इदौ अच्छा वो पहले पूर्व पक्ष ने एक पक्ष पक्षखा था कि साबर साबर भाष्य का दृष्टांत कहा। को दृष्टा करके उन्होंने कहा दृष्टो हिस्सा कर्म अवबोधनमे शबरस्वामीजी ने कहा ये वेद का श्रुति का जो अर्थ है कर्म अवबोधन है यही देखा गया है यही जाना गया ऐसा कहा कि समी बहुत बड़े आचार्य हैं मधान आचार्य हैं तो ये अभियुक्त है हाँ मतलब यथार्थ वक्ता है और हम उनको आप्त मानते हैं ऐसे अभियुक्त का कथन है कि वो कर्म अवबोधन ही शास्त्र का तात्पर्य है तो तथा ही त्याद पहले कहा था वेदांता नाम अर्थवत्व वेदांत का जो अर्थवत्व है वो अभियुक्त उक्ति विरुद्ध अभियुक्तों ने जो कहा उसका विरुद्ध है आप जिस वेदांत का अर्थ कर रहे हैं वो हमारे खबर स्वामी आदि के वाक्य से विरुद्ध है इसलिए हम नहीं मान सकते हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए क्योंकि शिष्टाचार भी तो प्रमाण होता है और अभियुक्तों के वजन के आधार पर ही हम सत्य का निर्णय करते हैं इसलिए उसके लिए उसको लेना चाहिए ऐसा जो कहा अब इसका उत्तर देना है क्योंकि स्वामी भी तो सम्माननीय है ऐसा तो उनका वो उन्होंने क्या कहा उसका तात्पर्य क्या है ये भी बताना है इसलिए उसका अनुवाद करके आपने जो सबर स्वामी का उद्धरण देके कहा था ऐसा बोल के उसका अनुवाद करके उसका उत्तर देना चाहते यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम दृष्टो ही तस्थ कर्मावबोधनमान जो आपने कहा था यद्य जो कुछ क्या है वो शास्त्र तात्पर्य विदा अनुक्रमण शास्त्र का तात्पर्य जानने वाले जो विद्वान है उनका अनुक्रमण है अनुक्रमण मन उन्होंने आरंभ करके ऐसा कहा क्योंकि ये प्रथम सूत्र के ही विषय है इसलिए अनुक्रमण से आरंभ में ऐसा कहा जो कहा है क्या कहा दृष्टो ही तथा कर्म अवबोधन वो धर्म करते हुए कहा कि ये जो वेद है वेद का जो अर्थ है तात्पर्य है वो कर्म ही है कहा। तद धर्म जिज्ञासा विषय ये जो कहा उन्होंने वहां ये वास्तव में धर्म का विषय है धर्म के विषय में उन्होंने कहा था विधि प्रतिषेध शास्त्र अभिप्राय निर्द जिज्ञासा का विषय है और विधि प्रतिषेध शास्त्र के संबंध में कहा सबर स्वामी का अभिप्राय उस अर्थ में वहां लेना चाहिए वो वेदांत के बारे में नहीं कहा वेदांत के बारे में कर्म अवबोधनों ऐसा नहीं कहा वो विधि प्रतिषेध शास्त्र का वाद विचार है तो उस विचार के अनुसार उन्होंने उसका उत्तर में कहा कि इस प्रकार से होना चाहिए ऐसा एक वाक्य कहा किंतु उसको लाके यहां नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम तो ये कांड को अलग मानते हैं ये वेदांत है ज्ञान कांड है और वो कर्मकांड है तो कर्मकांड के विषय में जो कहा वेदांत में वो कहा प्रमाण होगा और प्र... वेदांत में जो कहा वो कर्मकांड में भी प्रमाण नहीं दोनों तरह नहीं है इस स्थिति में सब प्रकरणस्था मैंने कहा ना अपने ही प्रकरण में सिद्ध होकर वो अपने अर्थ को सिद्ध कर रहा है ऐसी स्थिति में वहां जो कहा है उसको लेके यहां को प्रमाण सिखाना आवश्यक नहीं है जिन्हें दृष्ट होगी तत्था कर्मावबोधन कर्म का अवबोधन ऐसा कहा इसे शास्त्र को संगति लगाते समय ये सब ध्यान में देना चाहिए कि कहा किस उद्देश्य से किसने कहा कोई कोई कहीं से कोई श्लोक उठा के कोई मंत्र उठा के कहीं प्रयोग कर देते वो बोलते है ऐसा नहीं वैसा हो गया तो किस प्रसंग में कहा, कहा, कहा के लिए कहा वो ठीक समझना पड़ेगा अन्यथा आपको तो समझ में नहीं आएगा कि यहां कहे कि वहां लोग आप लोग अपने पांडित्य दिखाने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं कहीं से कहीं उठा लेते हैं और इधर उसको जोड़ करके आप करते हैं उनको वो उसमें तात्पर्य नहीं चाहिए जो भी आपको प्रश्न करने के लिए आता है या कोई ऐसी बात करता है पहले उसको पूछना चाहिए कि आपने क्या क्या अध्ययन किया वो तो कोई किताब पढ़ करके कोई कुछ आकर के बोला तो उसका उत्तर देने की आवश्यकता है उसको बोलो पहले आप जाके साथ पढ़ के आओ तब इस प्रश्न का कोई मतलब रहेगा उत्तर देंगे खाली कहीं से पूछ पढ़ लिया आपको मन में आ गया तो पूछ लेंगे ऐसा पूछ के कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उसका आगे पीछे का ज्ञान उसको है ही ऐसे स्थिति में कोई भी प्रश्न का उत्तर समझाए समझ लो आपने उसने प्रश्न किया आपने समझाया भी हो लेकिन वो कोई काम का नहीं आएगा क्योंकि उसको उसे आगे पीछे पता नहीं उत्तर देने पर भी वो स्वीकार ही नहीं करेगा इसने ऐसे अनर्थ चिंतन नहीं करना चाहे अनर्थ कहना भी नहीं चाहिए इसलिए यहां प्रसंग से देखना चाहिए किस प्रसंग में उन्होंने कहा ये कहा तो जरूर कहा है विधि प्रतिषेध शास्त्र का अभिप्राय हमारे वेदांत शास्त्र के अभिप्राय से नहीं कहा ऐसा इसको भेद कर देना चाहिए ये भाषिकार का अभिप्राय है ठीक है मित्र जी तषयत्व वतन प्रकृत विरोधी तहार ये जो दृष्टो ही तस्थ कर्मावबोधन ये जो वाक्य है इसका अन्य विषयत्व है इसका विषय वेदांत नहीं है इसलिए प्रकृत विरोधी है प्रकृति चर्चा में उसका कोई अर्थ ही नहीं है हम तो वेदांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वेदांत में विधि प्रतिषेध है या नहीं ब्रह्म ज्ञान विधि प्रतिषेध का विषय है, है या नहीं ब्रह्म विधि प्रतिषेध का विषय है या नहीं इसी पर चर्चा कर रहे हैं उसमें जो है कर्म का अवबोधन के बारे में कहा उसी में जो धर्म जिज्ञासा में कहा उसको लाने की आवश्यकता नहीं है दृष्टो ही तस्थ फलवोधनमी वक्तव्य धर्म जिज्ञा प्रक्रमा धर्म कर्मणोश यदुक्त कर्म अवबोधनम तद विधि निषेध विवक्षया ये आप कैसे निर्णय करते हैं कि कर्मावबोधन तो कर्म शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया ऐसे स्थिति में वो कर्म को ही कह रहे हैं ऐसा लगता है बोलते ऐसा नहीं वहां कहना क्या चाहते थे दृष्टो ही तस्थ अर्थ है फलवद अर्थबोधन फलवद अर्थबोधन ही वेद का तात्पर्य है ये कहना चाहते जो भी कह रहा है उसमें कुछ फल होता है फल के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जाता है जिसमें फल है उसमें ही व्यक्ति प्रवृत्त होते हैं फल नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होता ऐसा अर्थ में कहना चाहते थे क्योंकि चोदना जो है वो चोदनावद चोदना में जो अर्थ है वो धर्म कहा गया तो चोदना प्रयोजन सिद्ध करता है तो प्रयोजन के सिद्ध के बिना चोदना को धर्म नहीं माना गया उस अर्थ में उन्होंने वहां कहा कि धर्म जिज्ञासा प्रक्रमा वहां धर्म जिज्ञासा आरंभ की गई है ऐसे स्थिति में धर्म कर्मणोच ऐक्या धर्म और कर्म दोनों ऐक्य है वहां जो धर्म शब्द से कहा गया वो कर्मी ही है क्योंकि तो वेदोक्त कर्म को ही धर्म कहा गया है इसलिए वो प्रयोजनवदर्थ हो धर्म प्रयोजनवद जो होगा वो धर्म है यदुक्तम कर्म अवबोधनम तद विधि निषेध विवक्ष या उत्तम इसलिए यहां कर्म अवबोधन शब्द से जो है कहा है वो कर्म और धर्म को लेकर के कहा है इसलिए विधि निषेध का विषय होगा विधि का विषय होगा निषेध का विषय होगा चोदना सूत्रे चोदना पद व्याख्यानम तद अतिकूलम पदार्थमात्र कथना और चोदना सूत्र में जो चोदना पद का व्याख्यान किया है धर्म के रूप में चोदना पद का व्याख्यान किया विधि के रूप में किया तद अप्रतिकूलम वो या वो भी यहाँ प्रतिकूल नहीं।, नहीं है नहीं है क्यो... क्यों क्योंकि पदार्थ मात्र कथना वहां पदार्थ मात्र का कथन किया चोदना अर्थो धर्म ऐसा जो कहा चोदना जिसमें प्रवृत्त होती है वो धर्म के विषय में प्रवृत्त होती है ऐसा करके विधि को जहां विषय कर रहा है उसको लेकर के चोदना सूत्र है इसलिए पदार्थ मात्र कथन है उसके साथ भी हमारा कोई विरोध नहीं है परिष्टि सूत्र प्रमुखमी सूत्र जातम सू, पूर्व सूत्राभ्याम तक्य सहा प्रक्रम में। और उसके बाद में जितने परिशिष्ट उसका सूत्र है वो जो जितने इष्टि संबंधी सूत्र है वो धर्म संबंधी जितने भी सूत्र वहां कहा गया धर्म कार्य संबंधी सूत्र जो भी आया है वो सारे सूत्र परिष्टि सूत्र प्रमुख भी सूत्र जाता जो आगे आपके बहुत सारे सूत्रों के विचार है वो सभी पूर्व सूत्राभ्याम तत्दभाष्य सह प्रक्रम उप पूर्व में दो सूत्र अर्था दो धर्म जितना चोदनावर्थो धर्म ये दोनों को लेकर के जो कहा तो ये पूर्व सूत्र दोनों को लेके तत्दभाष्य उन उनके भाष्य के तत्त भाष्य दोनों के आधार पर प्रक्रम वशा कर्मकांडा सारे हम कर्म को ही मानेंगे केवल दो सूत्र नहीं है चोदना और ब्रह्म को प्रक्रम करके आगे जो जो कहा गया सब कर्मकांड है जैसा यहाँ अधाधो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादेश अथा दो सूत्र के द्वारा ब्रह्म का प्रक्रम किया और ब्रह्म का विधान किया यानी तो ब्रह्म को कहा और उसके बाद में ब्रह्म का लक्षण का ये दोनों सूत्र के आधार पर ही हम सारे सूत्र का तात्पर्य निकालेंगे ब्रह्म के बारे में ही कथन है ऐसा जैसा हम यहां कर रहे हैं वैसा ही वहां करना चाहिए अन्य सूत्र भी वहां कर्मकांडार्थ विषयक ही है तो ब्रह्मबोधन मिथि वेद एकदेश से फलमिति उपनिषद अर्थवत्ता इत इससे भिन्न होकर के जो ब्रह्मबोधन है वो वेद एकदेश है वेद का एक अंग है अंतिम भाग है उसमें भी फल होता है उस फल के लिए यहां उपनिषद की अर्थवत्ता इसलिए वो दोनों को मिला के भ्रमित तो नहीं होना चाहिए कि वहां का विषय विधि प्रतिषेध शास्त्र का है और यहां का विषय ब्रह्म है ब्रह्म होने के कारण ही विधि प्रतिषेध शास्त्र में नहीं आता तो इसलिए उसको अलग रखना ही उचित तो होगा तो दोनों का अलग अलग जानना चाहिए कहा आगे ठीक है अर्थवाद अधिकरण विरोधम विधानतरेण निरस्य थी अब जो है वहां और उसके बाद में उन्होंने और प्रश्न किया था ये सारे याद रखा है एक एक करके पूर्व पक्ष ने जो जो कहा था पहले उसका संक्षिप्त में उत्तर दिया अब उसका विस्तार से उत्तर दे रहे हैं विस्तार से इसलिए दे रहे हैं कि आगे जाके इस विषय में और किसी को कोई शंका उत्पन्न न हो इसलिए विस्तार से उत्तर देना है वहां अर्थवाद अधिकरण में जो सूत्र आया था पूर्वक्ष सूत्र निश्चित इत्यादि को लेके विचार हुआ था आम नया मतलब था ना कहा तो ये सूत्र है वो सूत्र में जो तात्पर्य है उसी को लेके वहां विचार किया था उन्होंने अर्थवाद अधिकरण को लेके उस दृष्टि से ये वेदांत को भी सारे को अर्थवाद मानना चाहते थे और अर्थवाद का पद एक वाक्यता होकर के वाक्यवाक्य रूप से प्रकरण का जो संबंध है उसमें वेद का एक ही अर्थ निकलेगा ये उनका तात्पर्य है क्योंकि और कोई अर्थ उसमें नहीं निकलेगा यदि वेदांतों को यदि अर्थवाद मानते हैं अर्थवाद स्वार्थ में अप्रमाण होने से वो प्रकरण को साथ मिलकर के ही प्रावणिक होगा वो आपको प्रकरण ढूंढना पड़ेगा कि ये वाक्य कौन सा प्रकरण में आया है अब वो प्रकरण को लेकर सिद्ध करना चाहेगा एक अर्थ सिद्ध करना चाहे, इसलिए वहां वाक्य एक वाक्यता को सिद्ध करेंगे इसके दृष्टि से वाक्य वाक्यवाक्यता पूरा वेद का एक ही मानना है और कर्म रूप से मानना है ऐसे करके सिद्ध करना चाहेगा चाहते थे वहां पहले विचार हो चुका है उसी को और अनुवाद करके ये अर्थवाद नहीं है क्यों नहीं है इसके लिए कहना चाहे ये सब पूर्व मीमांसा के शास्त्रीय विषय रूप से इसका विवेचन होगा सुपूर्वसा में नीतियों के के आधार पर अर्थवाद ऐसे करते हैं और कब अर्थवाद नहीं होता है कई प्रकार के अर्थवाद होते हैं तो उनका भी विचार होता तो इसलिए यहां पहले उसको उठाते हैं अर्थवाद अधिकरण विरोधम विधान दरेणा निरस्त थी विधान दरेणा मान एक प्रकार से पहले हो गया एक विधान के द्वारा कह दिया था कि अर्थवाद नहीं हो सकता है क्योंकि अर्थवाद का कोई प्रयोजन नहीं होता यहां तो प्रयोजन कहा गया वह तो ब्रह्मज्ञानी के दृष्टान्त देके सब कहा था ब्रह्मज्ञानी का प्रयोजन कहा गया है वो वहां नहीं है अर्थवाद तो प्रयोजन मानते हैं ऐसा ही नहीं है, इसलिए इसको अलग मानना चाहिए और प्रकरण में भी नहीं है इत्यादि भी कहा था तो अन्य प्रकार से भी उसका उत्तर हो सकता है इसके लिए कहते अभी आमनायत क्रियावाद अन्यम अदर्थना एक अभ्युपगछता भूतोपदेश अनथक्य प्रखंड ये ऐसा जो मानने वाले हैं कि आमना ये क्रिया के लिए है और जो क्रिया के लिए नहीं है उन वाक्यों का कोई स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है ऐसा जो पक्का मान लेते रूढ़िवादी जो है इसके ये दत एकांत सदा पूर्ण रूप से ऐसे ही मानते इसका उधर उधर नहीं जो क्रिया परक नहीं है उन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं ऐसा जो मानते हैं एकांत अपूर्ण रूप से निश्चित रूप से अब ये विदारी रूप से जो मानते हैं ऐसे जो मानने वालों का ये उनके ऊपर ये आपत्ति आ जाएगी क्या है भूत उपदेश अनर्थ के ये भूतार्थ पर्क जितने वाक्य हैं, वो सब अनर्थ होने लगेगा उनका तात्पर्य से ही निकलता है भूदार्थ वर्ग जितने वाक्य होता है भूदार्थ मैंने सिद्धार्थ को बताने वाले जो वाक्य है हाँ भूद उपदेश पर जो वस्तु तंत्र पर जितने वाक्य होते हैं उपदेश भूदोपदेश अन्य प्रसंग भूदोपदेश मैंने भूदार्थ विषय जितनी वाक्य है उन सबका अनर्थ सक्य होने लगेगा उनका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं कोई कार्य करना नहीं आ, जैसे किसी ने कहा देवदत्त खा करके निकल गया देवदत्त भुगतवा निर्गता किसी ने कहा अब देवदत्त खाया है और निकल गया है ये एक बोधात्मक कथन है वो सच्चाई क्या है जब क्या घटना हुई उसको बोलता है अब इसी से क्या होगा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है सुनने वाले को कोई प्रयोजन नहीं होगा देवदत्त खाया है देवदत्त के लिए ठीक है वो चला गया वो हो गया ये कथम भोधात् लवक होता है और बहुत सारे अंतिम होते हैं जो भोधात्वादक भजन होते हैं इनका कोई स्वास्थ्य में प्रमाण नहीं हो पाएगा यदि आप पूरे क्रियापरक माने क्यों प्रवृत्ति निवृत्ति विधि वस्तु न आ विभाष्य प्रवृत्तिवृत्ति तेष व्यतिकेण भूतम चेद वस्तुपद्यव्यास्थ निपदी कि प्रवृत्ति निवृत्ति विधि प्रवृत्तिवृत्तिशेष वेदिरेके प्रवृत्ति भी नहीं है निवृत्ति भी नहीं है वो शास्त्र को प्रमाण मानने के लिए दो मानना चाहिए कहा या तो प्रवृत्ति नहीं तो निवृत्ति तो प्रवृत्ति निवृत्ति विधि शेष तेष व्यतिगण उसका संबंध किए बिना शेष मन उसका संबंध उसके किए बिना भूतम चेत भूत वस्तु का उपदेश उपदेश दे रहा है यानी सिद्ध वस्तु का उपदेश दे रहा किसके भी दे रहा है भव्यार्थत्व वो आगे कुछ प्रयोजन सिद्ध होने के लिए दे रहा है भव्य अर्थ माना भावी में होने वाले को भव्य तथ्य तो भव्य विषय रूप से आगे होने वाले विषय रूप से उसका उपदेश दे रहा है ठीक है किंतु ये नहीं है प्रवृत्ति निवृत्ति विधि और उसका शेष नहीं इतना नहीं होता हुआ भव्य का उपदेश है भव्य अर्थों के अनुपदेश जैसे कूड़स्थ नित्यम भूदम न उपदेश दीदी को है। अच्छा भव्य अर्थ रूप से वस्तु का उपदेश होता है किंतु पूर्णस्थ नृत्य को भूध उपदेश नहीं कर सकता है इसको कहने के लिए क्या कारण है अब वो पूर्णस्थ नृत्य का उपदेश नहीं मानते और बाकी का तो उपदेश तो मानते हैं क्योंकि वो तो भूधार्थ उपदेश नहीं मानेगा ऐसा तो नहीं होता है वो बहुत सारे वाक्य आया है वेद में उन वाक्यों का तो भूधार्थक होता है वज्रहस्त पुरंदर इत्यादि आया हाँ अग्नि हिमस से भेट रजन इत्यादि अनुवाद मानते हैं तो कहीं कहीं ऐसे भी तो बहुत सारे विचार आया कोई अनुवाद है कोई अर्थवाद है कोई स्तुति है कोई निंदा है इत्यादि बहुत सारे स्वरोधित वो रुद्र ने रोया ऐसा सब आया ना ये सब अर्थवाद है ये सब जो है मानना तो पड़ेगा और उसका कोई क्या प्रयोजन भावी का प्रयोजन मानते हैं स्तुति या निंदा रूप से मानते हैं ऐसा भावी का प्रयोजन मान के फिर उसके साथ आप कर्म का संबंध करते ऐसे में गुणस्थ नित्य भूत वस्तु का उपदेश नहीं देता है ऐसा कहने का क्या कारण इसका मतलब गुणस्थ वस्तु का उपदेश देने में आपको क्या विरोध है आप जो है क्यों इतने बोलते तो हैं कि गुणस्थ नित्य भूध वस्तु का उपदेश नहीं होगा ऐसा क्यों कहते हैं अन्यत्र भूध वस्तु का उपदेश हो रहा है आप कर्मकांड तो है ना कहना प्रकार है मानते ही है मानना ही पड़ेगा कोई रास्ता नहीं उसी को लेकर के यहां पूर्व पूछ रहा है अपना था, था कि ये जो कह रहा है तो वो भूधवस्तुपदेश को मान के कह रहा है और उसकी व्यवस्था आ गई सिद्धांत बताए इसका मतलब भूधवस्तुपदेशक है आपके वहां भी किंतु हमारे कोडस्थ ब्रह्म जो आत्मा है उसका भूधवस्तुपदेशक आप नहीं मानना चाहते ये क्यों ऐसा क्यों ऐसा आप भेद कर रहे हो नहीं भूतम उपदेश्यमान क्रिया वो का आपका यहाँ हो हमारे यहाँ हो कहीं भी हो वस्तु का उपदेश में कोई क्रिया नहीं होती है। ये तो आप भी मानते हम भी मानते ये कहना चाहते नहीं भूत उपदिश्य मानम क्रिया भवती भूत वस्तु का उपदेश में कोई क्रिया का संबंध नहीं मानना चाहिए क्रिया साधन क्रियार्थ एव भूध उपदेश अब नहीं मानना चाहिए करके कहा नहीं है छूट गया अक्रिया भी अब वहाँ संज्ञा करता है ठीक है क्रिया भूधोपदेश मानता है लेकिन हमारे यहाँ आपके यहाँ अलग है आपका कूडस्थ जैसा नहीं है हमारा आपका कूडस्थ में जो है ना कुछ भी संबंध नहीं है आगे जाके क्रिया का कोई संबंध नहीं कर सकता क्रिया संबंध करने की योग्यता कूडस्थ में नहीं है इसलिए हम भूधवस्तुपदेशकस्थ को नहीं मानना चाहते अन्य जो हमारा जो भूधवस्तुपदेशक है उपदेश वाक्य है वो सारे वाक्य में क्रिया का भविष्य में संबंध है क्रिया के द्वारा संबंध करके होता क्रियावान से होगा यानी कर्ता से होगा या क्रिया से होगा या कर्म से होगा किसी भी प्रकार से वहां संबंध होता रहा। भी है ये बोल रहे अक्रिय भी भूत क्रिया साधनत्व जो भूधोपदेशक है स्वयं तो अक्रिय है वो क्रियारूप नहीं है जैसा वज्रास्तवरंदर है कोई क्रियारूप नहीं है अक्रिय रूप है वो तो अक्रिय रूप होने पर भी वो जो भूतक वस्तु का उपदेश है वो क्रिया साधन बन जाता है वो हस्त पुरंदर इत्यादि कहने पर इंद्र की शुद्धि हो जाती है और इंद्र संबंधी जो कर्म वहाँ हो रहा है वो करने वाले के मन में एक विशेष प्रेरणा उत्पन्न होती है इंद्र इतना बड़ा है कि उसके हाथ में जो है वज्र है इसलिए हम शत्रु को मारने के लिए कोई कर्म करेंगे तो उसका फल तुरंत हो जाएगा ऐसा करके वो सुधी मान करके काम में प्रेरणा प्राप्त करता है इसलिए वो क्रिया का साधन होता है उपाधेय वाक्य दास से क्रिया का साधन हो जाएगा क्रियार्थ एव भूधोपदेश हमारा जो है वो भूधोपदेश क्रिया ही है स्वयं क्रिया नहीं है किंतु क्रिया के लिए होता है है ना ये आपत्ति जताया इसमें अंदर यही है कि अक्रिया तो, तो वो भी मानते हम भी मानते भूदोपदेश जितने भी है अक्रिया है क्रिया नहीं है वो वो भी मानते हम भी मानते फिर अंदर क्या है दोनों में भेद क्या है वो उनके वहां जितने भूदोपदेशक है वाक्य है उनमें उनका अर्थ क्रिया अक्रिया होने पर भी क्रिया साधन रूप से मानते और हमारा कूटस्ताजी का एगो दे सर्व भूदेश इत्यादि जो कूटस्ताजी का वाक्य है ये क्रिया का साधन नहीं बन रहा और हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हो क्रिया का साधन होता ऐसे में विरोध हो रहा है भूदार्थक विषय वो होगा तो भी दो भेद हो गया पूर्व पक्ष के पक्ष में क्या है वो अक्रिय होता हुआ भी क्रिया साधन है और हम कहते हैं वो अक्रिय होता हुआ भी क्रिया साधन नहीं है ये विरोध हो गया इसी को लेके बोल सकता है नई साध रहा हम इसकी व्यवस्था बनाए क्रिया वस्तु प्रयोजनम तस् क्रिया भी क्रिया निवर्तन शक्तिमद वो वहां जो है ना वो जो जिसको क्रिया आप मानते हैं वो क्रियाक होने पर भी क्रिया निवर्तन शक्तिमत क्रिया को निवर्तन करने की शक्ति जिसमें है ना ऐसे वस्तु का उपदेश किया है ये वो जो इंद्र वज्रहस्त पुर्रहा इत्यादि है और इसी प्रकार हमारे यहाँ ये वेद वाक्य जितने भी हैं कूटस्थ के बारे में जो भी करता है वो क्रियात्व एक प्रकार आपके में तो क्रियात्व है तो क्रिया निवर्तन शक्तिमत क्रिया को निवर्तन करने की शक्ति उसमें है यानी के द्वारा वो क्रिया को निवर्तन करता है क्रिया को पूरा करने में निवर्तन करना मैंने क्रिया को संपूर्ण करना क्रिया की सहाय रूप से बनना तो क्रिया निवर्तन शक्ति बद उसमें वो शक्ति है कौन है ऐसे वाक्यों ऐसा होता हुआ भी वस्तु तमेवा वस्तु का तो उपदेश तो हो ही गया वस्तु का वहाँ विचार किया वस्तु का उपदेश हो गया क्रियासु प्रयोजन तस् और वहाँ जो वस्तु का उपदेश दिया वो परंपरा से क्रिया होता है साक्षात क्रियात तो नहीं वो परंपरा से क्रिया तो उसका प्रयोजन होता है नावदा वस्तु अनुपदिष्ट अनुभव अब वो परंपरा से उसका प्रयोजन हो गया ये सब होने पर भी इतने मात्र से वस्तु उपदिष्ट नहीं होता है ऐसा तो नहीं कर सकते आप कहते हैं वस्तुभूत कोडस्त का अर्थ वेद में उपदिष्ट है ही नहीं क्योंकि उन्होंने कहा था कर्म में अर्थ है क्रियार्थ है क्रिया जो नहीं है उसका कोई अर्थ ही नहीं है वो उपदिष्ट ही नहीं है ऐसा जो कहा ये नहीं हो पाए किसी न किसी प्रकार से आप क्रिया में अन्वय करो वा अपने वाक्यों को किंतु इस मानस से वस्तु अनुपदिष्ट है तो नहीं कर सकता उपदिष्ट है उसका प्रयोजन बाद में क्रिया है वो बात अलग है हिंदू वस्तु तो पहले उपदिष्ट इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा आपको यदि न उपदिष्ट किम तव दिन सियादित अच्छा है यदि मान लो तब वहाँ क्या है वो अपने पूर्वी स्वीकार करता है ठीक है हम मान लेंगे इतना हमसे में मान लेंगे धीरे धीरे उसको समझा रहे तो थोड़ा थोड़ा करके उसको पकड़ना चाह पहले तो इतना मान लो कि वस्तु उपदिष्ट होता है क्योंकि वो तो पहले वस्तुपदिष्ट भी मानेंगे नहीं उदार तक कोई वस्तुपदेश ही नहीं है ऐसा मानेंगे तो ऐसा मानेंगे तो वो नहीं होगा यदि नाम उपदिष्ट चलो नाम का लगा करके बोल रहे हैं चलो मान लो कि ये वस्तु का उपदेश हो गया इतना मान लो तब आते हैं लेकिन ज्यादा उसी से तुमको क्या प्रयोजन होगा अब इतना बोलेंगे तो क्या निकलेगा तो कुछ नहीं निकलेगा ये बोलना चाहते हैं तो क्या निकलेगा ये बोलना आगे उत्तर देगा उच्चे अनवगत आत्म वस्तुपदेश तथा भविष्य वर्ग यही हमारा प्रयोजन है पहले वो आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ था अब जो है वस्तु वस्तुपदेशक होने से सत्मती इत्यादि वाक्य से उपदेश होने से वो अवगत आत्मा हो गया अनवगत आत्मा का उपदेश होने पर आगे आत्मा का ज्ञान होगा इसलिए अनवगत आत्म वस्तुपदेश अनवगत जो अवगत नहीं है ऐसा आत्मवस्तु का उपदेश ऐसा ही मान लो जैसा वो वस्तु उपदिष्ट को आप मानते हो कि भूद वस्तु मानना और उसको क्रियापर्क मानना क्रिया तो क्रिया का प्रयोजन परंपरा से सिद्ध हो जाना यानी परम्परा मनुमा सुधी के द्वारा सीधा वो क्रिया नहीं कर रहा है, वो सुधी हो गई सुधी से फिर बाद में उसका अर्थ आता है उनकी प्रक्रिया के अनुसार ऐसा ऐसे वस्तु उपदिष्ट हो गया इंद्र हस्त पुरन्तर कोई झूठी बात नहीं है वो वो सत्य है इंद्र जो है वज्रहस्त वाला है ऐसा सत्य है वो उपदिष्ट हो गया इतना तो स्वीकार करो, उपदिष्ट हो गया तो उसका प्रयोजन तो बाद में प्रयोजन के बारे में बाद में सोचे इतना तो पहले मान लो कि भूत वस्तुपदेश होता ठीक है ऐसा होने पर हमको क्या प्रयोजन हुआ हमको ये प्रयोजन होगा हमारे जो आत्मा का उपदेश है वो आनादागा आत्म वस्तुपदेश है जो आत्मा का ज्ञान अभी हुआ नहीं उसके लिए उपदेश है उसी से हमको हो जाएगा क्या प्रयोजन होगा तदवगत्या उसका अवगति होने से मिथ्याज्ञान संसार हेतु निवृत्ति प्रयोजन ब्रियद ये अविशिष्टम अर्थवस्तुम क्रिया साधन वस्तुपदेश इसीलिए उस आत्मा के ज्ञान से मिथ्या ज्ञान संसार हेतु निवृत्ति मिथ्या ज्ञान जो संसार का कारण है उसकी निवृत्ति हो जाएगी ये प्रत्यक्ष प्रयोजन है। तो प्रयोजन क्रियता प्रयोजन हो जाता है उसका इसे अविशिष्टम अर्थवत्व क्रिया साधन तो ये दोनों में अर्थवत्व समान है आपके वस्तुपदेश में भी अर्थवत्व है क्रिया साधन बन करके और हमारे उपदेश में भी अर्थवत्व है ये प्रयोजन हो रहा है तो वस्तु उपदीप्त है प्रयोजन है तब तो इसको मानना पड़ेगा जैसा आपके वहां है हमारे यहाँ भी है इस प्रकार से कूडस्थ का वस्तु कथन वेद का ही है ऐसा आप स्वीकार करना चाहिए इस अभिप्राय से ये कहा ओ, ओ, ूर्ण पूर्णमुश्य पूर्णस्य पूर्णमालाये पूर्णमेवाशिष्यसे ओ शांति शांति दिशा सुवराज